अतिव्याप्ति का पदकृतिया लक्षण क्या था लक्ष्य वृत्तित्व सती अलक्ष्य वृत्तित्व तो ये लक्ष्य वृत्तित्व में और अलक्ष्य वृत्तित्व तो ये दोनों किस में आएगा लक्षण में तो ये दोनों मिल करके ये हो गया अतिव्याप्त अभी लक्षण में लक्ष्य वृत्तित्व आएगा अर्थात लक्ष्य में लक्षण रहता है और अलक्ष्य में भी लक्षण रहता है अलक्ष्य व्यती तो अलक्ष्य में भी लक्षण रहा जो लक्ष्य होगा वहाँ ये लक्ष्यता अवच्छेद रहेगा लक्ष्य में भी लक्षण रहा इसलिए लक्ष्य में लक्ष्यता अवच्छेद है, तभी लक्षण भी लक्ष्य में रहा और लक्ष्यता अवच्छेद भी लक्षण में रहा लक्ष्य में लक्षय रहा लक्ष्य में लक्ष्यता अवच्छेदक रहा और लक्ष्य में लक्षण रहा दोनों रहे अभी लक्षण में लक्ष्यता अवच्छेद का लक्षण में लक्ष्यता अवच्छेदक का क्या आएगा सामानाधिकरण्यम लक्ष्य लग्षे में लक्षण रहा लक्ष्य में लक्षण रहा और लक्ष्य में लक्ष्यता अवच्छेदक रहा रहा अभी लक्षण में क्या आएगा लक्ष्यता अवच्छेद का सामान नियम किस में आया लक्षण में तो लक्ष्यता अवच्छेद का सामान अधिकरणियम ये लक्षण में एक अंक आ गया ये आया तो लक्षण में क्या आया तो ये आया अभी दूसरा देखिए कि अलक्ष्य में भी लक्षण रहता है तो वहाँ लक्षण रहा अलक्ष्य में लक्षण रहा और वहाँ वो अलक्ष्य है इसलिए वहाँ लक्ष्यता अवच्छेद रहेगा नहीं।, नहीं रहेगा तो अपितु वो क्या हुआ कि लक्ष्य भिन्न हुआ लक्ष्य भिन्न हुआ वो तो उसमें अभी क्या रहेगा लक्ष्य भेद रहेगा लक्ष्य भेद रहेगा लक्ष्य आपका यहाँ मान लीजिए विचार कर रहे हैं गो तो अभी अलक्ष्य जो है उसमें गो भेद रहेगा लक्षण रहा और गो भेद रहा अभी लक्षण में क्या आएगा लक्ष्यता नहीं अभी अलक्ष्य में लक्षण रहा और गो भेद रहा कौन कौन रहे गो गोभेद रहा अभी लक्षण में क्या आएगा क्या आएगा अभी जो महिष है अलक्ष्य है अलक्ष्य में लक्षण रहा लक्षण सिंगित्व तो अभी अलक्ष्य में लक्षण रहा और गोभेद रहा क्योंकि जो महिष है उसमें श्रृंगित्व रूप का लक्षण भी रहा और गोभेद भी रहा तभी गोभेद और श्रृंगित्व ये दोनों कहाँ रहे गोभेद और श्रृंगित्व कहाँ रहे महिष में महिष में महिष में कौन कौन रहे श्रृंगित्व अभी श्रृंगित्व में क्या आएगा किसका तो पूरा कही किस में आया संगीतो में तो वो हमारा लक्षण है तो लक्षण में गो भेद सामानाधिकरण्य आ गया गो भेद सामानाधिकरण्यम पद इतना है अभी गो भेद को हम विस्तार कर रहे हैं पहला इतना याद रखना है गो भेद सामान ये रहा अच्छा अभी गो भेद प्रतियोगी कौन है गो प्रतियोगिता किस में रहेगी गो में प्रतियोगिता अवच्छेद का गोत्व तो गोत्व अवच्छेद का हुआ किस का प्रतियोगिता का क्या थी प्रतियोगिता अवच्छेद का मतलब प्रतियोगिता भी एक कि अवच्छेद का वो आवश्यक नहीं है मतलब वो विचार नहीं है प्रतियोगिता का अवच्छेद तो तो तो तो ना मतलब हो सकता है दूसरे विचार के लिए यहाँ उसको लेने का जरूरत नहीं तो तो। प्रतियोगिता स्वयं ये अवच्छेद वो तो अवच्छेद तो अवच्छे अवच्छे नहीं है वो गोत्व वो तो का है प्रतियोगिता का अवच्छेद है गो में जो प्रतियोगिता रहा वो प्रतियोगिता का अवच्छेद गोत्व तो हुआ अभी गो में जो प्रतियोगिता रहा ये अवच्छेदक है नहीं है अन्य तक उसका यहाँ विचार का हो सकता है उन्हें विचार के लिए हो जाएगा क्योंकि तो अभी वो उसका आवश्यक नहीं है अभी अवच्छेद को कौन हुआ गोत्व तो गोत्वे न अवच्छिन्न कौन हुआ प्रतियोगिता तो गोत्वे न अवचिन्न समस्त पद क्या हो जाएगा गोच्न गोत्वावच्छिन्न गोत्वावच्छिन्न कौन हुआ प्रतियोगिता बहुब्री कहेंगे गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता यश्य कश्य दो, दो दे, दो दे, दो दे। गो भेद प्रतियोगिता यहाँ भेद का प्रतियोगिता लिए है तो गोत्वा गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता यश्य गोभेद्य समस्त पद क्या हो जाएगा गोत्वा गोत्विन्न प्रतियोगिता को वो कौन है भेद, भेद।, भेद।, भेद। तो गोभेद और गो कहने का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ अवच्छेद हम दें। तो गोत्वा गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता को भेद ये किस शब्द का अर्थ हो गया गोभेद का गोभेद का अर्थ क्या हो गया भेद ये हो गया और ये गो भेद का सामानाधिकरण किस में गया था श्रृंगित्व में लक्षण में तो अभी गो भेद सामानाधिकरण क्या हमने बोला किसमें श्रृंगित्व में तो अभी श्रृंगित्व में जो गो भेद सामानाधिकरण्य गया था अभी गो भेद के स्थान पर क्या कह देंगे गोत्वावच्चिन तो गो भेद के स्थान पर क्या कहेंगे भेद इसका सामान अधिकरण्य में था अभी पूरा सामान तक मिला करके कहिए भेद सामान अधिकरण्यम किसमें आया श्रृंगितों में तो गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण्यम ये संगीत में ये जो गोत्व है ये हमारा लक्ष्यता अवच्छेद का है।, है हम कहते थे गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामानाधिकरण्यम अभी गोत्व के स्थान पर कहेंगे लक्ष्यता अवच्छेद अभी जोड़ करके तो क्योंकि आपको था कि की गोतवा अवच्छिन्न रखना पड़ेगा खाली गोतव के सामने स्थान सा पर रखना पड़ेगा लक्ष्यता अवच्छेद का तो क्या हो जाएगा लक्ष्यता अवच्छेद आप बोलिए अवच्छिन्न तो अवन ले आपका पहले क्या था लक्ष्यता अवच्छेद मतलब जोड़ने से पहले गोत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामान्य गोत्व के स्थान पर आप लिखेंगे लक्ष्यता अवच्छेद का प्रतियोगिता लक्ष्यता गोत्वावच्छिन्न पहले आप लक्ष्यता अवच्छेद से पहले कितना था गोतवा गोतवावच्छिन्न पूरा कहे इसको अभ्यास करते रहिए मतलब तो ये लोग जो बोल रहे हैं उसका आप भी अंदर अंदर अभ्यास करते रहेंगे तभी नहीं तो देखिए बात समझ जाना और वो संस्कार बन जाना दो अलग चीज है हम ब्रह्म है तुरंत समझ जाते हैं किन्तु संस्कार नहीं बनता है संस्कार नहीं बनने से कार्य नहीं होता है इसी प्रकार की हम समझ जाते हैं समझ जाने से भी वो संस्कार नहीं हुआ संस्कार नहीं होता आगे कार्य नहीं होगा और प्रति मतलब उसका उत्पन्न नहीं हो पाता पुनः स्मरण नहीं होता है ये जैसे है वो ब्रह्मज्ञान बिल्कुल ऐसे ही है समझ जाना संस्कार होना दो अलग चीजें। ये संस्कार कब हो जाएगा जब चित्त बहुत शुद्ध रहेगा तुरंत मतलब उसका लिख जाएगा संस्कार होना तो लिख जाना और लिखता नहीं क्यों नहीं लिखता भरा हुआ है इसी प्रकार की अर्थात संस्कार बनाना ये संस्कार बनाने का अभ्यास करने से वो भी संस्कार बनाने का अभ्यास होगा जो रटन इत्यादि वो सब हुई है तो अभी गोत्वा अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद अधिकरण यहाँ तक स्पष्ट है प्रतियोगिता प्रतियोगिता अवच्छिन्न गो तो मानेंगे मानिए कोई हानि नहीं है हाँ। हानि नहीं है से से उसे हानि नहीं है किंतु उसे आपका रास्ता नहीं चलेगा दोनों एक स्थान पर रहेंगे तो एक दूसरे का विशेषण विशेष्य हो सकते हैं आप इसको बनाए इसको बनाए किंतु जिसको लेकर के आप मार्ग चलना है बनाएंगे तब अवचित होगा उसका आवश्यकता नहीं है यहाँ विचार में आपका दिमाग तो बाइफर्केशन होने से तो समय नष्ट होता है ना व्यर्थ उसमें जिस दिशा में कहा जाता है वो आप ग्रहण कर लीजिए जो विचार का वो नहीं है उसको नहीं तो बाद में पूछ लीजिए स्पष्ट हो तो जाएगा बता देंगे गोत्वावच्छिन्न करण्य तो गोत्वा गोत्वावच्छिन्न तो गोत्वा प्रतियोगिता का है गोतव के आगे क्या शब्द है अवच्छिन्न तो अवच्छिन्न को रखना है गोत्वा अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद सामान अभिकरण्य तो अवच्छिन्न तो आगे सब रहेगा खाली गोत्व के स्थान पर हम क्या लिखेंगे दख्षेता दख्षेता दख्षेता तो गोत्व के स्थान पर इतना लिख देंगे आगे हमको गोत्व के आगे क्या शब्द तो था अवच्छे अवच्छे। इसलिए आगे रखना पड़ेगा उसका अभी क्या होगा दक्षता अवच्छेद प्रतियोगिता का भेद सामान अधिकरण्य हाँ। आप बोल सकते हैं का अवच्छेद बोलिए अवच्छेद लक्ष्यता अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता का, का भेद सामानाधिकरणियम ये सामान अधिकरणियम किस में आया श्रृंगित्व में आया ये क्यों आ गया क्योंकि श्रृंगित्व लक्ष्य में रहना ना लक्ष्य में रहा बोल करके ये चीज आया अलक्ष्य में रहा और श्रृंगित्व तो लक्ष्य में भी रहा था उसके चलते क्या आया था लक्ष्यता अवच्छेद का क्योंकि वहाँ लक्ष्य था वहाँ लक्ष्यता अवच्छेद का और श्रृंगित्व लक्षण दोनों थे तो लक्षण में लक्ष्यता अवच्छेद का सामान नहीं आया था क्योंकि लक्षण लक्ष्य में भी रहा लक्षण लक्ष्य में रहने से लक्ष्यता का सामानाधिकरण ने आया और लक्षण लक्ष्य में रहने से क्या आ गया का और लक्षण लक्ष्य में रहने से क्या आया का अभी लक्षण लक्ष्य में भी रहता है अलक्ष्य में भी रहता है तब क्या आ जाएगा मिला करके कहिए तो दोनों क्योंकि दोनों आता है ना लक्षण में प्रतियोगिता दक्षता अवच्छेद एक जगह में गलती हुआ अब दोबारा बोलिए समान अधिकरण नहीं होना चाहिए बोले समान अधिकरण नहीं होते बोलेता प्रतियोगिता प्रतियोगिता भेद भेद लक्षता लक्षता अवच्छेद आपको दो, दो वाक्य खाली कह देता हैं श्रुति मत स्तर को अनुसंधि माइंड बाइफर के हानि आपका होता है इसलिए जिस दिशा में चलना है उसी दिशा में ले लीजिए क्योंकि सब तो मिथ्या ही है उस दिशा भी मिथ्या है ये दिशा भी मिथ्या है किंतु जिस दिशा में चलने से हमारा माइंड उसमें चल सकता है उस दिशा में चलने दीजिए इस दिशा में चलना कोई हानि नहीं है किंतु वो थोड़ा पाठ पूरा हो जाने के बाद पूछेंगे ताकि हम बिचारा आगे चला सकते हैं क्योंकि उसके चलते तो भी सभी का समय नष्ट हो रहा है हमारा भी समय नष्ट होगा और उसमें हमारा जो बुद्धि चला जाएगा हो सकता है हमारा बुद्धि थक भी जाएगा उसमें सब जाने से हम जो विचार प्रतिपादन करना चाहते वो नहीं हो पाएगा बाद में पूछ नहीं कर सकते हैं ठीक है तो अतिव्याप्ति का लक्षण क्योंकि अतिव्याप्ति का, का मूल लक्षण हो गया कि अतिव्याप्ति उस लक्षण में दोष आ जाएगा जो लक्षण लक्ष्य में भी रहेगा अलक्ष्य में भी रहेगा लक्षण अगर लक्ष्य में रह गया तो लक्षण में आ गया लक्ष्यता अवच्छेदक सामान अधिकरण अगर लक्षण अगर अलक्ष्य में रहेगा तब लक्षण में आ जाएगा भेद सामान अधिकरण ये दोनों अंश आ जाते हैं तो आ जाने से ऐसा जिसे लक्षण में दोनों अंश आ जाएगा, उस लक्षणों को हम कहेंगे अतिव्याप्ति ग्रस्त अर्थात तो उसमें अतिव्याप्ति दोष आ गया तो अतिव्याप्ति का ये दो अंश हो गया ये लक्षण में जब आ जायेगा तो अच्छा ये हो गया अतिव्याप्ति का लक्षण अच्छा आगे दूसरा क्या दोष है अव्याप्ति अव्याप्ति का मूल लक्षण क्या है तो लक्ष्य का एक देश अवृत्तित्व अच्छा अभी लक्ष्य का एक देश में ये नहीं रहेगा लक्षण नहीं रहेगा तो लक्ष्य का जो एक देश है वहां लक्ष्यता अवच्छेद रहेगा रहेगा और वहाँ लक्षण जहाँ आप कहते हैं कि लक्ष्य का देश अवृत्तित्व वहाँ लक्षण रहेगा नहीं रहेगा अच्छा तो अभी लक्षण वहाँ नहीं रहेगा तो फिर लक्षण का क्या रहेगा अभाव अभाव रहेगा ये कौन सा अभाव अत्यंत अभाव तो वहाँ लक्षण का अत्यंत अभाव रहा और लक्ष्यता अवच्छेद कर रहा लक्ष्यता अवच्छेद को वहाँ है नहीं है वो लक्ष्य है अगर लक्ष्य नहीं है तो फिर लक्षण नहीं रहे तो क्या हानि होगा हम क्या लक्षण कहते हैं व्याप्ति का उसको लक्ष्य कहते हैं ना लक्ष्य है वो लक्ष्य का एक देश लक्ष्य है तो वहाँ लक्ष्यता अवच्छेद रहेगा लक्ष्यता औच्छेद रहेगा नहीं तो लक्ष्य कैसे कहेंगे लक्ष्यता अवच्छेद रहा और लक्षण रहा वहाँ नहीं, नहीं रहा, रहा। लक्षण तो का अत्यंत अभाव रहा तो और लक्षण में अच्छा अभी गो हो गया लक्ष्य लक्ष्यता किस में रहेगा गो में, गो में। लक्ष्यता गो में रहा तो अभी लक्ष्यता का अवच्छेद क देखिए जैसे कहते हैं कि एक हो गया जमीन हो गया लक्ष्य और एक हो गया कि वो जमीन में पानी भरा हुआ है ये हो गया लक्ष्यता और इस जमीन का पानी ये बाहर न चला जाए तो इसलिए हम क्या करेंगे कहेंगे उसका कि मेड बनाएंगे थोड़ा यह है कि मेड बनाएंगे तो वो मेड तो केवल चारों तरफ तो रहेगा बीच में नहीं रहेगा हम इसलिए क्या करेंगे मतलब आपका बुद्धि में प्रश्न आएगा तो हम इसलिए उतर खोज करके दे रहे हैं आप अभी क्या करिये ना ये पानी जैसे बाहर न चला जाए आप ये जमीन में और थोड़ा सॉफ्ट मिट्टी भर दीजिए ताकि पानी को सब ये करके रखेगा अभी जो ये आप मिट्टी और भरे इसमें तो ये मिट्टी जमीन का नहीं है ये तो अलग है पानी भी अभी पूरा जमीन में फैल करके है और वो जो अभी सॉफ्ट मिट्टी भरे हैं पानी को बना करके रखने के लिए वो भी पूरा जमीन में भरे हुआ है तो अभी क्या हुआ कहते हैं कि एक जमीन हो गया लक्ष्य स्थानीय उसमें रहा जल ये हो गया लक्ष्यता स्थानीय और उसमें जो फिर मिट्टी भरते हैं ये हो गया लक्ष्यता अवच्छेदक का स्थानीय और ये मिट्टी क्यों भरे हैं जमीन को बचाने के लिए ना पानी को बचाने के लिए तो इसलिए ये जो लक्ष्यता अवच्छेदक है वो लक्ष्यता का भेद करने के लिए लक्ष्यता को अवच्छिन्न करेगा वो लक्ष्य को करता है किन्तु हमारा दृष्टि अभी वहां पर नहीं है लक्ष्यता का अवच्छेद जो लक्ष्यता कहाँ रहेगा लक्ष्यों में और ये लक्ष्यता अवच्छेद का कहा रहेगा वो, वो भी लक्ष्य में रहेगा लक्ष्यता अवच्छेद को ये भी लक्ष्य में रहेगा और लक्ष्यता ये भी लक्ष्य में रहेगा जैसे कह दिया कि जमीन में पानी रहा ना जमीन में वो मिट्टी रहा दोनों रहा तो इसी प्रकार की है तो साधारण तो हम कह देते हैं कि मेढ बना देते है जमीन के चारों तरफ क्योंकि पानी को बचाने के लिए तो मेड फिर ये प्रश्न हो जाएगा मेड तो केवल बाउंड्री में रहा अंदर में नहीं रहा लक्ष्यता अवच्छेद किंतु लक्ष्य का हर स्थान पर रहेगा इसलिए मिट्टी का दृष्टान्त तो दे दिया हम अभी क्यों लक्ष्य का अवच्छेद को नहीं कहकर के लक्ष्यता का अवच्छेद कहते हैं तो अभी हम उस जमीन को लक्ष्य बनाए हुए है बताने के लिए और अगर कहेंगे ये जमीन का अवच्छेद कहे तो हमको पता नहीं चलेगा जमीन अभी लक्ष्य है पक्ष्य है अधिकरण है आधे है ये पता नहीं चलेगा ये बताने के लिए लक्ष्यता का आवश्यक है तो इस प्रकार की स्पष्ट कर देती है अच्छा अभी जब हम अभ्याप्ति दोष ग्रस्त लक्षण कहेंगे तो मान लीजिए गो है हमारा लक्ष्य ऐसे उस समय में लक्षण क्या देते हैं संगीत में अव्याप्ति दोष नहीं होगा कपिल अभी कपिल्वम ये कपिल गो में रहेगा किंतु द्रेक। श्वेत गो में नहीं रहेगा श्वेत गो लक्ष्य है वहां लक्ष्यता अवच्छेद रहेगा द्रेक। द्रेक। द्रेक। और वहाँ कपिलत्व तो रहा कपिलत्व तो का अत्यंत भाव रहा अभी कपिल गो को लेकर के लक्ष्यता अवच्छेद भी रहा और कपिलत्व का अभाव भी रहा कपिलत्व हो गया हमारा लक्षण तो अर्थात तो अभी कपिल गो लेकर के लक्ष्यता अवच्छेद कर लक्षण अत्यंत अभाव ये दोनों समानधिकरण हुए हुआ तो लक्ष्यता अवच्छेद कर समानाधिकरण अभाव कौन सा अभाव है मतलब लक्ष्यता अवच्छेद कर समानधिकरण अत्यंत अभाव ये हम किसका अत्यंत अभाव कह रहे हैं कपिल तो का वो लक्षण है तो लक्ष्यता अवच्छेद का समान अधिकरण अत्यंता भाव ये हमारा लक्षण अत्यंता भाव है तो लक्ष्यता अवच्छेद का समान अधिकरण अत्यंता भाव कही है इसको औछेन्द कहा गया लक्ष्यता अवच्छेद का समानधिकरण लक्ष्यता अवच्छेद का समान कौन हुआ है अत्यंता भाव तो लक्ष्यता अवच्छेदक समान अधिकरण कौन है पूरा उसको मिला करके कहे समानाधिकरण नहीं है यहाँ समान अधिकरणी अभी, अभी कपिलो गो में लक्ष्यता अवच्छेद है और लक्षण का अत्यंत अभाव है ये दोनों समान अधिकरण है इसमें समान रहेगा अभी हम उसका विचार नहीं कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि लक्ष्यता अवच्छेद का समानाधिकरण कपिल गो में लक्ष्यता अवच्छेद रहेगा रहेगा रहेगा ना और लक्षण का अत्यंत अभाव रहेगा ना नहीं। ना कपिल गो ने श्वेत गो में श्वेत गो में ठीक है श्वेत गो में तो लक्ष्यता अवच्छेद रहा और लक्षण अत्यंत अभाव रहा अभी लक्षण अत्यंत अभाव किसी के साथ समान अधिकरण हुआ दा दा तो लक्ष्यता अवच्छेद का समान अधिकरण कौन हुआ लक्ष्यता अवच्छेद का समान अधिकरण कौन हुआ अत्यंत अभाव तो इसको पूरा मिला करके कहिएता अवच्छेद ये कौन सा अत्यंत अभाव हुआ किसका अत्यंता लक्षण अत्यंता भाव अभी ये अत्यंत भाव का प्रतियोगी कौन हो जाएगा किसका अत्यंता भाव है ये का। इसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा ये हमारा लक्षण है तो लक्ष्यता अवच्छेद का समानाधिकरण अत्यंता भाव इसका प्रतियोगी कौन हो जाएगा कपिल्व हमारा लक्षण है लक्षता अवचेद का समान अधिकरण भाव यहाँ तक तो कही है प्रतिय। इसका प्रतियोगी कौन है लक्षण अभी लक्षण कह दीजिए तो लक्ष्यता आवश्यक समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगी कौन हो जाएगा लक्षण लक्षण क्या हो जाएगा प्रतियोगी प्रतियोगी यह हो गया ना आप लक्ष्यता अवच्छेद का समानाधिकरण अत्यंता भाव यहाँ तक स्पष्ट है ये अत्यंता प्रतियोगी कौन होगा कपिलत्व वो हमारा लक्षण है ना कभी कपिलत्व शब्द और व्यवहार नहीं करेंगे अब सीधा लक्षणों को लेंगे लक्षता अवच्छेद का समान अधिकरण अत्यंता प्रतियोगी कौन होगा लक्षण लक्षण क्या होगा लक्षण हो गया लक्षण क्या हुआ दोबारा कहेदक ये लक्षण हो गया लक्षण में क्या आएगा पूरा कहिए समानाधिकरण कहीदिकरण प्रतियोगिता तो, तो... तो... तो... तो, तो। ये धर्म आ जाएगा तो ये लक्षण में आया लक्षण में अव्याप्ति दो आना है यही अव्याप्ति है लक्षता अवश्यता समान अधिकरण लक्षता आवश्यक का समान अधिकरण अत्यंत ये लक्षण में आता है यही अव्याप्ति है लक्ष्यतावश्यक समान अधिकरण अत्यंता भाव हम लक्षण में अगर ये चीज आ जाएगा हम कहेंगे ये जो आया ये अभ्याप्ति है क्यों? लक्ष्यता आवश्यक समान अधिकरण अत्यंता भाव है वो विद्यमान नहीं है लक्ष्यता आवश्यक है अर्थात वो हमारा लक्ष्य है वहां लक्षण को रहना चाहिए था किंतु अत्यंता भाव आ गया उसका कैसा आ गया अत्यंत भाव कहते कहते हैं वो का प्रतियोगी बनता है ना जो अत्यंता भाव का प्रतियोगी बनेगा वो विद्यमान है क्या नहीं अगर वो विद्यमान होगा तो फिर अत्यंता भाव मिलेगा नहीं नहीं मिलेगा अत्यंत हवा नहीं मिलेगा तो प्रतियोगी नहीं होगा जो अभी अत्यंता हाव का प्रतियोगी होता है जानेंगे वो वहां विद्यमान नहीं है तभी तो अत्यंत हाव का प्रतियोगी होता है और लक्षण अभी अत्यंता होगा प्रतियोगी हो गया अर्थात लक्षण विद्यमान नहीं है और लक्ष्यता है कहे लक्ष्यता है कहे लक्षण का अत्यंत अभाव आ गया अभी स्वेत स्वे तो गो लीजिये वहाँ गोत् लक्षता अवच्छेद है उसका समान अधिकरण कपिलत्व अभाव हो गया तो लक्ष्यता अवच्छेद का समान अत्यंत अभाव का प्रतियोगी कपिल्व बन गया तो अभी कपिलतो में लक्ष्यता अवश्य समान अधिकरण अत्यंत हवा प्रतियोगित्व में आ जाएगा कहीं भी कोई भी लक्षण व्याप्ति ग्रस्त होने से ये देखेंगे अर्थात लक्ष्यता अवच्छेद है और वो लक्षण नहीं है लक्ष्यता अवश्य क्यूँ है कहेंगे वो लक्ष्य है तो लक्ष्य होने से वहां लक्षणों को रहना चाहिए था नहीं रहा नहीं रहा तो उसका अत्यंत अभाव रह गया अत्यंता भाव रहा तो अत्यंत हवा का प्रतियोगी बन गया तो प्रतियोगी बन गया तो लक्षण अभी अत्यंत का प्रतियोगी बन गया अत्यंत होगा प्रतियोगी हुआ अर्थात तो वो विद्यमान नहीं है तो ये दोष हो गया तो अत्यंत होगा प्रतियोगी अगर लक्षण बनेगा तो उसमें अत्यंत होगा प्रतियोगित्व तो आ जाएगा ये हो गया अव्याप्ति दोष <क्ष़> अच्छा तो अभ्याप्ति अभ्याप्ति का लक्षण क्या हो जाएगा तो प्रतियोगित्व तो। तो तो ये किस में आएगा लक्षण में तो लक्षण में ये जो आया यही हो गया अव्याप्ति दोष ये जिस लक्षण में आ जाएगा कहा जाएगा कि अव्याप्त दोष इस लक्षण में आया अच्छा ये हो गया है दूसरा देखिए आगे पृष्ठा में दिया है अव्याप्ति लक्ष्यता अवच्छेद समानाधिकरण समानधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व अभी ये जो लक्षण हुआ ये लक्षण में लक्ष्यता अवच्छेद सामानाधिकरण आएगा ये जो अव्याप्ति दोष वाला है लक्ष्यता अवच्छेद का सामानाधिकरण आएगा क्योंकि कपिलो गो में लक्ष्यता अवच्छेद रहता है और कपिलो तो रहता है तो कॉपीलत्व में लक्ष्यता आवश्यकता सामान अधिकरण भी आया तो लक्ष्यता आवश्यकता सामान अधिकरणीय सती, लक्ष्यता अवच्छेद का समान अधिकरण अत्यंत ये पूरा हो जाए, तो लक्ष्यता आवश्यक का समान अधिकरण सती ये क्यों कहते हैं तो तो नहीं करने से भी चलेगा क्यूँकी वो तो कोई दोष का अंश नहीं है दोष का अंश अभाव हो जाएगा इसलिए उसको और नहीं कहा और लक्ष्यता आवश्यकता सामान अधिकरणीय सती यह जोड़ना पड़ देता है लक्ष्यता आवश्यकता सामान अधिकरणीय क्षति क्योंकि लक्ष्यता का सामान्य अधिकरणीय आता है किन्तु वो कोई दोष नहीं है तो आना ही चाहिए अच्छा और कहेंगे फिर अतिव्याप्ति में वो क्यों दोष हो, हो गया अतिव्याप्ति में अगर उसको नहीं कहेंगे आपका लक्षण हो जाएगा अलक्ष्य वृत्तित्व हो जाएगा तो केवल अलक्ष्य वृत्तित्व तो मगर हो जाएगा तब तो असंभव भी हो जा सकता है इसलिए वहां कहना पड़ेगा क्योंकि अव्याप्ति में भी तो हो जाएगा क्योंकि अव्याप्ति में अलक्ष्य वृत्तित्व अंश नहीं है लक्ष्य का एक देश कहते हैं तो वो तो वहां लक्ष्यता अवच्छेद है तो अव्याप्ति में लक्ष्यता है और लक्षण का अत्यंत होगा किन्तु अतिव्याप्ति में जहाँ हम दिखाते हैं कि अतिव्याप्ति होता है जिस जगह में वहाँ लक्ष्यता आवश्येद का महिष्य में है क्या नहीं वहाँ नहीं नहीं है किंतु अव्याप्ति में जहाँ हम दोष दिखाते हैं वहाँ लक्ष्यता आवश्यक है ये दोनों में अंतर है इसलिए अव्याप्ति में और लक्ष्यता आवश्यक का समान ये कहने का आवश्यक नहीं है क्योंकि लक्ष्यता आवश्यकता है वहाँ लक्ष्यता आवश्यक का समान अधिकरण लक्ष्यता आवश्यकता तो विद्यमान है इसलिए और कहने का जरूरत नहीं होता ठीक है और तृतीय दोष क्या हो गया असंभव। असम्भव तो असंभव का पदकृत लक्षण क्या है अलक्ष्य मात्र वृत्व भी अपना लक्षण बना करके कह सकते हैं तो किन्तु उसका वास्तविक क्या है लक्ष्य मात्र अवृतित्व लक्ष्य मात्र में ये न रहे अच्छा लक्ष्य मात्र में नहीं रहेगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा अलक्ष्य मात्र तो ये उसका अर्थ हो जाएगा अर्थात तो जहाँ लक्षण है तो वहाँ वो लक्ष्य है क्या फिर क्योंकि लक्ष्य मात्र अवृतित्व कहते अलक्ष्य है तो जहाँ लक्षण है अच्छा जहां लक्ष्य है वहां लक्षण है असंभव में जहां लक्ष्य है वहां लक्षण है नहीं है जहाँ लक्ष्य है नहीं सॉरी जो लक्ष्य है जो लक्ष्य है उसमें लक्षण नहीं है जो लक्ष्य है वहाँ लक्ष्यता अवच्छेद कहे और जहाँ लक्ष्यता अवच्छेद कहे वहाँ लक्षण रहा नहीं रहा तो जहा जहाँ लक्ष्यता अवच्छेद कहे वहाँ वहाँ लक्षण का अभाव है और व्याप्ति में ऐसा था जहाँ जहाँ लक्ष्यता अवच्छेद कहे वहाँ वहा लक्षण का अभाव है अव्याप्ति में ऐसा था नहीं, नहीं, था।, नहीं था एक देश में था यहाँ जो जहाँ जहाँ लक्ष्यता अवच्छेद है वहाँ वहाँ लक्षण का अत्यंत अभाव है तभी व्यापक कौन हो गया लक्षण अत्यंत अभाव हो गया तो लक्ष्यता अवच्छेद व्यापकी भूत अभाव कौन हुआ लक्षण अत्यंत अभाव हुआ लक्ष्यता अवच्छेद व्यापकी भूत अभाव कौन अभाव हुआ किसका लक्षण अत्यंत अभाव तभी लक्षण अत्यंत अभाव क्या हो गया व्यापकी भूत अभाव व्यापकी भूत क्या सूत्र लगेगा सूत्र क्या है क्री क्री भोस्ती हो गए संपद्य कर्तरी चूही आपका तो व्याकरण पूरा गंगा जी का उस पार हो गए ऐसा हो रहा तो चलता तो व्यापकी भूता भाव तो लक्ष्यता अवच्छेदक व्यापकी भूता भाव क्या हुआ किसका अत्यंत हुआ लक्षण अत्यंत हुआ लक्षण अत्यंत हुआ।, हुआ क्या बन गया अभाव लक्ष्यता क्षता अवच्छेद भूता भूताभाव कौन भाव हो, हो गया लक्षण अत्यंत होगा अभ। अभी इस लक्षण अत्यंत होगा प्रतियोगी कौन होगा लक्षण लक्षण होगा तो अगर हम लक्ष्यता अवच्छेद भूता भूताभाव प्रतियोगी कहेंगे और लक्षण को कहेगा लक्ष्यता अवच्छेद भूता भूताभाव प्रतियोगी कौन होगा लक्षण हो, लक्षण होगा लक्षण क्या होगा लक्ष्यता अवसद्यापति भूताभाव प्रतियोगी प्रतियोगी हो जाएगा कौन होगा लक्षण लक्षण लक्षण क्या होगा लक्ष्यता भूताभाव प्रतियोगी प्रतियोगी ये लक्षण हो गया लक्षण में क्या आएगा पूरा कहिए लक्ष्यता अवच्छेद प्रतियोगित्व लक्षता अवच्छेद व्यापक भूताभाव प्रतियोगी तम ये हो गया असम्भव लक्ष्यता अवच्छेदक का व्यापकी भूता अभाव है वो लक्षण अभाव अर्थात तो जहाँ जहाँ लक्ष्यता अवच्छेदक है वहाँ वहाँ लक्षण नहीं है लक्ष्यता अवच्छेद व्यापकी भूताभाव तो ये जो अभाव है इसका प्रतियोगी बन रहा है हमारा लक्षण तो इसीलिए यहाँ लक्षण अभाव कहने का जरूरत नहीं होता है लक्ष्यता अवश्यद व्यापक भाव। हमको लक्ष्यता अवश्य व्यापक भूताभाव घटाभाव भी हो जा सकता है इस प्रकार कह सकते हैं इसलिए हमको लक्षण अत्यंत अभाव कहना पड़ेगा कहेंगे आप उस अभाव का प्रतियोगी लक्षण को बना रहे हैं इसलिए घटाभाव नहीं ले पाएंगे क्योंकि जिस अभाव का प्रतियोगी लक्षण बनेगा वो तो कौन सा अभाव होगा लक्षण अभाव भी होगा इसलिए और कहने का जरूरत नहीं लक्षता अवच्छेदक व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व किसमें आएगा लक्षण में ये हो गया असंभव दोष दे दिया लक्ष्यता तो भूता अवच्छेदित्व व्यापक भूत लक्ष्यता अवच्छेद व्यापकी भूत अत्यंत अभाव कहने से चलता किंतु अभाव कह करके अभाव कहने से साधारण तो अत्यंता भाव को लिया जाता है अगर आपको अनुन्या भाव को कहना है तो आपको अनुन्या भाव अथवा भेद कहेंगे ध्वंसों को कहने के लिए ध्वंसो कहेंगे प्राग भाव को प्राग भाव अन्यत्र विशेषण जोड़ेंगे किंतु अगर केवल अत्यंता भाव को कहना है खाली आप अभाव कहने से ग्रहण होगा अन्य अभाव कहना है तो विशेषण देना पड़ेगा अनुन्या भाव कहेंगे खाली अभाव कहने से अनन्या भाव ग्रहण नहीं होगा खाली अभाव कहने से प्राग अभाव प्रध्वंसाव का ग्रहण नहीं होगा वहां तो विशेषण देते हैं तो विशेषण नहीं देने से अत्यंत अभाव स्वाभाविक रूप से ग्रहण होता है इसलिए यहाँ अभाव कह दिया कहने तो से, से जैसे ऊपर में लक्ष्यता अवच्छेद का समान अधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगिता कह दिया यहाँ इस प्रकार का आप कहें लक्ष्यता अवचेद व्यापक भूत अत्यंत अभाव प्रतियोगिता कहेंगे तो ठीक है कि नया एक बुद्धि है कि जितना कम कहो उतना चलेगा फिर आप अव्याप्ति में क्यों अत्यंता भाव कहे लक्ष्यता अवच्छेदक व्यापकी भूत लक्ष्यता अवच्छेद का समानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगिता वहां क्यों अत्यंता भाव कहे क्योंकि उससे पहले था लक्ष्यता अवच्छेद अवच्छेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भेद अतिव्याप्ति में एक भेद था वो तो संस्कार न आ जाए इसलिए अत्यंताभाव कह दिया एक बार बुद्धि में अत्यंता भाव आ गया आगे के लिए और अत्यंता भाव नहीं कह खाली अभाव कहती है अगर आपको अत्यंता भाव कहना है स्पष्ट कह सकते हैं लक्ष्य मात्र अवृतित्व स्पष्ट हो जाता है अत्यंता है लक्ष्य मात्र अवृतित्व कहने से अवृतित्व तो अत्यंता भाव ही कहता है वो भी मौल स्पष्ट है ठीक है अभी अति व्या का क्या लक्षण हुआ लक्ष्यतावच्छेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता भेद प्रतिमता स्मरण रहा लक्षेद अवच्छेद अवच्छिन्न प्रतियोगिता में आगे अभ्याप्ति के लिए वहाँ लक्ष्यता अवच्छेद और अत्यंत अभाव समान अधिकरण हो रहे हैं यहाँ समान अधिकरण्य नहीं है बोलिए समान अधिकरणीय क्या शब्द है भाव समान प्रतियोगी प्रतियोगी करणित प्रति आगे असंभव का लक्षण लक्ष्यवच्छेद व्यापकी प्रति बोलिए लक्षता आवच्छेद का व्यापक को कौन हो हाँ। तो रहा है जहाँ लक्ष्यता आवच्छेद है वहाँ अभाव लक्ष्यता लक्ष्यता आवश्येद का व्यापक भूत कौन है का व्यापक अभाव प्रतियोगिता ये हो गया असम्भव का ये लक्षण ठीक है ये तीन लक्षण हो गया आगे देखिये किरणावली में करीब दसम पंक्ति में दिया है इति शरीरम वायुलोके कह दिया था ना उसके लिए कहते हैं वायव्य शरीरम अयोनिजम वायव्य शरीर अयोनिजम वो ऐसे अपने बन जाता है भूत प्रेत पिशाचादी न इनका वायव्य शरीर होता है वायु जैसा धुआं जैसा दिखते हैं। ना, ना। है नायु भी वायु कैसे सूक्ष्म हो जाएगा स्थूल है ना पंचीकृत रूप रहित होता है रूप रहित तो, अच्छा वायु तो रूप रहित तो होगा किंतु दिखता है कैसा तो थोड़ा जो लोग को बहुत ज्यादा भूत प्रेत दिखते हैं ना वो कहेंगे थोड़ा धुआं धुआ दिखता है ऐसा कहते वास्तविक वास्तविक वो दिखता नहीं मतलब वो हम सुना है जो अत्यधिक अर्थात तो दुर्बल चित्त वाले होते हैं तो बाकी हम लोग जो देखे हैं मतलब प्रेत सवार होने का वो उसका कुछ शरीर नहीं दिखता है वो तो खाली व्यवहार करता है उसके द्वारा कहेगा ऐसा बातचीत करेगा बिल्कुल सब होगा वो बहुत बल होता है उनका ये होता है पाँच सात आदमी मिल करके भी रोकना कठिन है क्या था, तो उदाहरण वो यही जो एक असफवत्व यत्र यत्र लक्ष्यता अवच्छेद का गोत्म तत्र तत्र एक सफवतो अभाव जहाँ भी गोतव रहेगा वहाँ एक सफवत्व तो नहीं रहेगा तो लक्ष्यता अवच्छेद का व्यापकभूत अभाव एक असफवत् अभाव उसका प्रतियोगी हो जाएगा एक सफवत्व अच्छा ठीक है तो वायव्य शरीर अयोनिज भूत प्रसन्न प्रसाद आदि हो गया आगे दक्षिण पार्श्व में है किरणावली में षष्ट पंक्ति में स्थान भेदाद सी प्राणापादि सी उपाधि भेदात तो प्राणापादि ये संज्ञाम लोभते कहता तो उपाधि भेद और उपाधि क्या है कितने स्थान स्थान भेद लेकर के उसका भेद हो गया अथवा कार्य कार्यभेद को लेकर के स्थानों ले स्थान के लिए श्लोक दे दिया हृदय प्राणो गुदे पानो गुदे पान समानो नाभिमंडली हृदय प्राणो गुदे पान समानो नाभिमंडली वहां विसर्ग होना चाहिए गुदे ये आगे स है ना हृदय प्राणो गुदे अपान अपान विसर्ग हो चाहिए आगे समानो नाभि उदान कंठ देशे सियात बयान सर्व शरीर स्थानों को लेकर के विभाग हो गया पर इस प्रकार के उसका कार्यों को लेकर के विभाग होता है तो कार्य भी उपाधि है आगे दे दिया क्रिया भेदो यथा था मुखनाशि काभ्याम निष्क्रमण प्रवेशनाथ प्राण ये पदकृतियों में भी था अच्छा। आगे छत्तीस पृष्ठा समय हो गया और दो पंक्ति यहाँ देख लेंगे छत्तीस पृष्ठा देखिए दीपिका पंचम पंक्ति चतुर्थ पंक्ति क्या अंतिम में दे दिया सर्व सर्व कार्य द्रव्य ध्वंस अवान्तर प्रलय एक अवान्तर प्रलय एक महाप्रलय होता है नया एक लोग मानते हैं सारे कार्य द्रव्य मात्र का ध्वंस होना ये हो गया अवांतर प्रलय कार्य द्रव्य अर्थात को से लेकर के ऊपर ये सब द्रव्य ध्वस हो जाएंगे ये अवान्तर प्रलय और सर्व भाव कार्यम अर्थात तो गुण क्रिया इत्यादि भी सब नष्ट हो जाएंगे ये हो गया महाप्रलय जब अवांतर प्रलय होता है को सब नष्ट हो जाएगा परमाणु रहेंगे और आकाश कालो दिग आत्मा मनोज और नित्य पदार्थ रहेंगे आत्मा रहा तो उसमें धर्म अधर्म इत्यादि रहेगा परमाणु रहा तो उसमें क्रिया ये रहेंगे तो अभी आत्मा में धर्म रहेगा धर्म के चलते वो परमाणु में क्रिया फिर आगे धीन को मिलेंगे आगे सृष्टि हो जाएगा ये अवांतर प्रलय में तो अवांतर प्रलय में सारे कार्य द्रव्य केवल द्रव्य का ही नाश होगा जो कार्य गुण वो नाश नहीं होगा जो कार्य क्रिया वो नाश नहीं होगा अर्था परमाणु में रहने वाला जो गुण जो पृथ्वी परमाणु में रहने वाला गुण अथवा जो ये परमाणु में होने वाला जो क्रिया वो रहेंगे तो क्रिया तो नहीं रहेंगे धर्मा-धर्म के चलते क्रिया उत्पन्न हो जाएंगे किंतु जब महाप्रलय होगा सारे भाव कार्य नाश हो जाएगा जो धर्मा धर्म ये भी भाव है और जो क्रिया है परमाणु में होने वाला क्रिया वो भी भाव है वो सारे नाश हो जाएगा धर्म धर्माधर्म भी नाश हो जाएगा तो आगे सृष्टि नहीं, नहीं होगा इसलिए उसको महाप्रलय कहते हैं कहते महाप्रलय फिर कब होगा कहें जब होगा उसके बाद और सृष्टि नहीं होगा वो अंतिम हो जाएगा तो इसलिए न्यायिक लोग न्यायिक लोग मानते हैं इसलिए महाप्रलय न्यायिक लोगों में होता नहीं अवान्तर प्रलय होता है महाप्रलय में कोई भी भाव कार्य नहीं रहेगा पहले हो गया कि कोई द्रव्य अभी कर्म कोई भी भाव कार्य नहीं रहेगा ये महाप्रलय विवेक हो ऐसा जानना है ठीक है ये वायु ग्रंथ तो पूरा हुआ आज यहाँ तक कल तो अष्टमी है ओम शंकर शंकर